संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और, और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग अहंकार से मुक्ति अंगिरा ऋषि अपनी विधवता और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थे उनके मार्गदर्शन में अनेक शिष्य ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाते थे उदयन उनका एक अत्यंत प्रतिभावान शिष्य था ऋषि उसके प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे एक बार ऋषि ने महसूस किया कि उदयन के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसमें न सिर्फ अहंकार आने लगा था बल्कि वह से का भी शिकार होता चला जा रहा था। ऋषि इस बात से बहुत दुखी थे। वह उदयन को इससे बाहर निकालना चाहते थे। उन्हें एक तरकीब सूची एक रात वह उदयन के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे तभी अचानक चर्चा रोककर उन्होंने उदयन से कहा, सामने रखी में झांक कर देखो, कोयला दहकने के कारण कितना तेजस्वी लग रहा है इसे निकाल कर मेरे सामने रख दो जिससे मैं पास से इसे देख सकूं। उदयन ने कोयले को अंगीठी से निकाल कर उनके समीप रख दिया कुछ ही क्षणों में दहकता हुआ कोयला अंगारे की जगह राख में परिवर्तित हो गया दहकते हुए अंगारे को राख में परिवर्तित होते देख ऋषि उदयन से बोले देखा वत्स, अंगिठी का सबसे चमकदार कोयला जिस प्रकार अग्नि के तेज से विमुख होते ही राख बन गया उसी प्रकार सक्रिय और प्रतिभावान व्यक्ति भी अभ्यास स्वाध्याय विनम्रता नेकी और सक्रियता से विमुख होते ही आलस्य तथा अहंकार का शिकार होकर निस्तेज और गुण हो जाता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए कि सफलता अभ्यास ज्ञान सक्रियता और बुद्धिमता ही किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाती है इन गुणों को अपनाकर ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की जा सकती है अहंकार और आलस के व्यक्ति पर हावी होते ही वह इन गुणों से युक्त होते हुए भी गुण रहित हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की छवि धीरे, धीरे धीरे धुमिल होती जाती है उदयन अपने गुरु का आशय अच्छी तरह से समझ गया अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग अहंकार से मुक्ति वाचक स्वाद भारती परिमल